सार क्लाकौट धातु पुरा हो का रूप श्रुश्रवण धातु तीप सप प्राप्त कर्त सूत्र श्रुव श्रीच श्रुभ हाँ श्रु श्री इत्यादि सियाद स्णु प्रत्य श्रु का षष्ट श्रुभ उपमंग कर दिया श्री ची आदेश होगा श्री हे नपुंस होकर के लुक हो गया श्री और स्णु प्रत्यो तो स्वप्न ही होकर के स्नु हो जाएगादेश हो गया श्री स्नु का रहेगा नु सकार की संज्ञा के सूत्र से स्नु है तो सार्वधातु के अर्धातु के सार्वधातु अनु से गुणों के सूत्र से होगा गुण हो जाएगा क्या नहीं होगा धातु सूत्र से प्राप्त है किसको मालूम है ऐसा अच्छा नहीं, नहीं। है सत्युण प्राप्त अभी तार्वधा गीतवत प्रीति सावधा गीतवत गीत जैसे होता है सार्वधातु को और पित नहीं हो अंगीत हो जाएगा यहाँ तो, तो नु के उकार को गुण हो गया तिप सार्वधातु तिप सार्वधातु के उसको मान करके नू के उकार को गुण हो गया अंग है नू के उकार गुण हो गया तिप सार्वधातु पर रहते नू के वो हो गया तो के रिकार को गुण होना चाहिए एक कि मेरी आता है ये गंत है सर्व पर में सार्वधातु का कौन है स्नु है तो गुण होना चाहिए किंतु सार्वधातुकमापित हो गया पीत भिन्न सार्वधातुक अंगित वत तो स्नू में जो नु स्नू है सार्वधात् है और पीत नहीं इसलिए अंगित बताने से गित निषेध हो गया श्री के रिकार को गुण श्री को गुण नहीं हो श्री गया श्रीनौती बन गया नूह के नकार को नो तो करने के क्या सूत्र है श्रीणती ये श्री को गुण क्यों नहीं हुआ उसके लिए भी ये सूत्र लगता है पहले श्रीणती रूप दे दिया बाद में ये सूत्र दिया है श्री के रिकार को गुणा नहीं होने के लिए भी सूत्र लगता है और यहाँ तस्प्रत्याने पर तस्प्रत्य सार्वधातु है क्या सार्वधातु है पित्त नहीं इसलिए सार्वधात्मा पित्त गीति हो गया गीत से नु के को जो गुणा हुआ था श्रीणत में यहाँ गुण नहीं हुआ श्री को गुण क्यों नहीं हुआ कौन ये भी सार्थवि तो गीत हो गया गुण नहीं हुआ न तो फिर कैसे होगा क्या बनेगा श्रृणते सुणोत आगे जी को अंतादृष करें क्या क्या सूत्र है झुअंत श्री नु अग्रे अंति अंत पर नु कोई उकार को गुण के सूच प्राप्त है सार्वत प्राप्त है निश्चित कौन करेगा सार्वत तो आप निश्चित करेगा कि निश्चित करेगा है गीत पर में गीत कौन है अंति गीत कैसे हुआ हाँ गीता से निषेध हो जाएगा निषेद होने पर स्नु के उकार को अज पर रहते और श्री को भी गुण नहीं होगा श्री को गुण होगा नहीं होगा अनु के उकार को होना चाहिए इकोच सूत्र से यौन यौन हो जाएगा ना नहींचि से यौन प्राप्त या नहीं हो जाएगा नहीं।, नहीं क्यों नहीं होगा अच्छा अच्छी स्नु धातु राम स्नू को गुण उबंग करने के सूत्र आया अच्छे स्नु धातु वाम स्नो आया उसे में स्नोहन से अचरे अच्छा है तो उबंग होगा उबंग के सूत्र से होगा उसके बाद करने के लिए यान करने के लिए ए रनिका से सूत्र ए रनिका से लगे न नहीं ए रनिकाज लगे न नहीं कहने लगे साइंपुर में <laughs> है पूरा सुनो तिरुप देखे कहते तो साइं अच्छे सुन धातु लगे ना नहीं अच्छी धातु नहीं स्नो है ना अच्छी सुन धातु प्राप्त है ना नहीं अभी तो प्राप्त है स्नू नहीं लगे तो कह स्नोपुर <laughs> ए रही का जो सैंपुर से लगे ना नहीं लगे क्या है क्यों नहीं लगे क्यों नहीं लगा बोलो पूरा में शे रनिकासी <laughs> हाँ। में ये ई को कहता है यहाँ ये है क्या वो है तो यहाँ प्राप्त है ओ सुपी ओ सूप लग जाएगा हाँ सुप नहीं सुप रन से ओ सूफी भी नहीं लगे नहीं लगे तो उमंग हो जाएगा प्राप्त है इसके बाद सूत्र सार्वधातुके करें सूत्रुभो सावधा हुयुगपूर्व से उन्न सचिवधाके प्रक्रिया में रने काचो और संयोग पूर्व से सार्वधातुके हु स्नुभ वो अनेकाच हो असंयोग पूर्व से पूर्व में संयुक्त नहीं हो ऐसे उन्णक को हु धातु के उकार स्नु के उकार यह न होगा अवधातु के अचि सार्वधातु के अच पर हो तो अंति सार्वधातु के किस में है कैस होते अंतिम अच है सार्वधातु के पर्य स्नु अनेकाच अनेकाचे श्री नु अंति प्रत्य अंग सा, सा, सहयोग है नहीं, नहीं।, नहीं। रूप देख का नूप सायुग है ना और का है ना नहीं हम कर बोलो रहा है ना नहीं है, है, नहीं? <णधित्याद> नु है आगे अंति है यौ होने के बाद नकार संयोग के उकार के पहले संयोग है क्या अस अने का यौन हो जाएगा उकार उन होने से वह हो गया श्रेण बंती बन गया क्या बन गया न तो किस क्षेत्र से हुआ बन गया सिप में पीते क्या सिप तो गुण श्री कर गुण हो जाएगा किसको गुण होगा नु के उकार श्रीनौशी आदेश प्रति वाले हो जाएगा श्री नो, श्रीनोशी बनेगा आगे थस क्या मानेगा थे आगे आगे क्या प्रत्ये मीप है नहीं मध्यम पुरुष भोजन क्या प्रत्ये थ क्या मानेगा रूप श्रीनु थ आगे मीप है पीते है गुण होगा मीप पीते है नु के उ क्या गुण हो जाएगा अरुण तो किसूत्र से होगा क्या रूप बनेगा श्री नौमी वस् मस पित अपित है क्या गीते हो जाएगा तो गुण श्री के रिकारक होगा या नू के उप होगा नहीं होगा क्या बने अच्छा रूप सत्य सूत्र लगेगा लोपशान्यात श्याम भो हो लोपस्य अस्य अन्यतरसाम मोह म व पर विकल्प से लोप हो जाएगा वो ये उसके पूर्व सूत्र है उतच्च प्रत्याहत असमय पूर्वात आगे आने वाला है उसे अनुभूत आग करेगा असमय पूर्व से प्रत्युकार से लोप व मोह परयो असहग पूपूर्व पूर्व में असहयोग पूर्व यश असहयोग पूर्व यश्य प्रत्येक अवकार का लोप हो जाएगा विकल्प से म परे हो व पर हो मस वस् वस मै व हे मस में म है दोनों प्रत्येक विकल्प से उकार का लोप हो जाएगा लोप जब तो तो हो जाएगा तो उणत्व होगा लोप नहीं होगा तो उणत्व तो? शुणुव दो रूप नहीं लोपक्ष सुणब लोप नहीं होगा तो शुण वह इसी प्रकार सुनुम शुम अभी जितने रूप बने इसमें स्णु के नकार गुणत्व तो कितने स्थान में होगा पूरे स्थान में नकार सुबह श्री चय सूत्र कहाँ लगा सब जगह में हुय कहाँ लगेगा जी में और लोपस्तर शाम भाँ लगेगा बस में मशमी आबेश्वर से श्रेणवती फिर बोलो श्रेणवती लकार में रातो क्या है शुरू शुरू श्रु अग्रे न ले पूराभ्यास हलाय से क्या रहेगा अभ्यास में शुरू अगर आ उपधा लग जाएगा क्यों न लगे अदंत नहीं, नहीं। उपधा न उपधा में अ नहीं अचूणित तो लगेगा नीति पर में है क्या कौन नीति है ठीक से वृद्धि हो जाएगी वो को वृद्धि क्या होगा ओ ऐसे हो होगा क्या क्या आदेश होगा क्यारानेगा ससुरुस माने पर गुण होगा या वृद्धि होगी क्यों प्राप्त नहीं सार्वज गुण प्राप्त है या नहीं है रहते है गुण या वृद्धि क्या पड़ते है गुण किस होते से क्यों नहीं होगा हैं है के शुरू हाँ तो था नहीं, था नहीं हैं क्या है सहयोग हैं है असम सारा रोग नहीं बीच में लिट के पहले संयोग असहयोग है असहयोग लिट किित कित हो गया कि उनसे गुना नहीं होगा किसे निषेध होगा तो श्रु श्रु अतुष यदि गुणा निषेध हो गया तो इकोन शन हो जाएगा उसको बात करे कौन उसको फिर बात करे कौन सूत्र एर ने और ओस क्यों नहीं लेगा तो क्या होगा शुश्रुवहु क्या मानेगा शुश्रुवहु शुश्राव शुश्रुव उसमें हो थ लाने पर शुश्रु किस सूत्र से प्राप्त है क्या सूत्र निषेध नहीं कोई सूत्र है ये निश्चित हो जाए निश्चित होने का तो फिर प्राप्त होगा हो कर अधिनियम से क्या नहीं। क्या सूत्र बोलो इसमें शुरू आ गया है? इसे इट एट, ईट नहीं होगा सु शुरू अगर थल तो इट नहीं होगा तो गुना होगा किस सूत्र से थल पर है लेट किए थे ना नहीं ल कित नहीं ठीक है गुना हो जाएगा शुश्रु तो क्या मानेगा अथु से में गुना होगा उभंग हो जाएगा शुश्रु वगे आगे व आगे मीप मीप को क्या आदेश होता है नल के शत्र से नहीं। नहीं। नहीं। अच्छा अभी श्रु को गुना हो गया वृद्धि होगी नरोत्तम तो बा नित से वृद्धि नहीं तो गुण शुश्राव शुश्राव वस मस मान पर ये तो होगा ना नहीं, नहीं होगा तो क्या बनेगा शुश्रुव सु बोलो थाले में कितने रूप नहीं दो रूप कहा ना बस हाँ उत्तम पुरस्कार फिर बोलो सुश्राव प्रथम पुरुष में गलती रूप किसने वाला प्रथम पुरुष विवचन में रूप गोलते किसने बोला सुनते हो प्रथम पुरुष विवचन रूप गोलते किसने बोला था हैं? सुश्रू बत्तु बोला था किसने बोला था हैं? वत्तु बोला था क्या अभी सुश्राव सुश्रू बतू हाँ इधर से अत्तू से आया था क्या रूप बोलेंगे बोलो फिर सुश्राव लुट लकार में धातु क्या है शुरू गुण हो जाएगा ईट ईट होगा श्रोता बन जाएगा बोलो लीट लकार में इत से को ईट की तरह से होगा ऋद्धा से हो री है रिदंते हंड धाते होगा गुण होगा सार धाते आदेश पत्र लगेगा क्यों बनेगा बोलो उत्तम से कह क्या बनेगा सोश्रिया मी सश्रिया मी बनेगा न तो हो जाएगा किसी ने सश्रेणी बोला था क्या हाँ सोश्रिया मी क्या बनेगा हाँ तो लोट लकार श्रुभ श्री सूत्र लगेगा क्या लगे प्रथम पुरक्षा क्वेश्चन क्या बनेगा श्रृण तु श्रीणुतात तातंग होगा क्या सूत्र ताम में क्या बनेगा सुनताम जी में श्रीनवंत में क्या सूत लगे उष्ण क्या रूप बनेगा सुनवंती सीप में श्री नू है ये अतोहे से ही क्या लू कहेगा अतोहे लगे अतोहे क्यों नहीं लगेगा अदंत नहीं उत प्रत्य संयोग पूर्वाद असंयोग पूर्वाद प्रत्यो हे लुक प्रत्यो तो असहयोग पूर्व प्रत्यो अरु प्रत्यय के बीच में अवग्रह है क्या अवग्रह नहीं चाहिए प्रत्योतो तो प्रत्यय उत प्रत्यय से उत हे लुक प्रत्यय उकार से पर ही के लुक हो जाएगा ब्लू को पर श्रेणु बनेगा तो होता है किससे बना श्रेणु बनेगा तुहता लगाने से श्रेणुतात आगे श्रेणोत्तम श्री मीप कम होगा नी क्या बनेगा मेर नी नी होने से गुणा होगा आठ आगम होगा आठ आगम होने पर गुणा होगा किस तरह से क्यों कह नु के उठ एक औचन गुण हो गया दिवचन गुण हो गया तीन गुण हो जाएगा दिवचन वह गुण हो जाएगा आलू तम से पिच आठ पीती पीत होने के कारण गुण हो जाएगा श्रीनवानी श्रीन वृणु नहीं श्रीन गुण अबादेश गुण होने के बाद अबादेश हुआ किस तरह से हाँ बोलो उत्तमपुर से बोलो श्रेणवानी आरमस बोलो लोट श्रेण तो देखकर पुस्तक देखकर नहीं बोल पढ़ना बोलो जोश रूप बढ़ते समय पुस्तक नहीं ढूंढना जोश बोलो श्रेण वी श्रेण बाब ऐसा बनता है श्रेणानी इसको जदि कहोगे शरण बहानी शरण बाो ठीक होगा क्या मान उमस बोलो लोट हो गया कौन सा किस से अलग कराएगा लंक लत्रतन अनद्यतन भूत है भविष्य भविष्यत में कौन सा अलग है भविष्यत में में क्या सूत्र सूत्र आदमी होता है सूत्र क्या है अनद्यात ने लूट हाँ लंग कार सुबह श्री चल जाएगा ऑर्डर आगे मुंकि सूत्र से हाँ गुण कहाँ होगा प्रथम पक्ष गुण किसको होगा नू को गुण होगा और ती के कार का इत क्यारू बनेगा अश्री नोत, श्री अश्री नोत न तो अश्रीनोत हो गया क्या बनेगा अश्विनो ताम और आगे अशुन वन उष्णु सारती हो जाएगा इत सम क्या बनेगा अश्री वन सुर से बोलो अश्री नोत कम होगा गुण होगा उकार क्या रू बनेगा क्या? अस्री अशम अशु नश्री नम क्या बनेगा क्या बनेगा आगे बस मस होने पर गुण होगा नुके उ गुण हो गया ना बस मतर भर रहते क्या सूत्र है सारी बात तो पश्चात से अनेत्र शंभ एक पक्ष में लोप लोप नहीं होगा एक पक्ष में क्या रुपया भाव में अश्र अश्विन व अशन उत्तम पुरुष बोलो नवम अश्विन हाँ बोलो अश्री नोथ अश्री नावम गि में सुबह से चले गए या शुट होगा अत ये लग जाएगा, जाएगा। अतय तो नहीं लगता बिजने में यहाँ स्नू है आत नहीं आत से प्रयास पर को ये होगा तो यास के सकार का लोप हो जाएगा कि सत्र से लिंग स्वलोपान से पहला है लिंग स्वरूपान से वहाँ पे आसूट को ये आदेश से नहीं लगा लिंग स्वरोपान से लगेगा सकार का लोप होने पर कहा सकार का लोप होगा तीप में या आगे तस्जी में लोप होगा सभी जगह में लुप हो जाएगा श्रेणु यात्र क्या मानेगा या सुन गीत है यासुट पर सुधा तो गीत गीत होने से तीप पर तो गुणा हो जाएगा अपित में तो गुणा नहीं होगा अपित्व में गुण होना नहीं यासुड गीत होने के कारण गुणा कहीं नहीं होगा ऋण तो किससे होगा और कुछ नहीं सरल है श्रेणु याद क्या मानेगा गुना होगा कहीं कही? नहीं होगा यासुट के सकार का लोप कहाँ होगा तो पर। अब बाकी मिला कर बोलना श्रेणु याद आस्था में किसने बोला आस्था नहीं सियास के सकार पूरा आलोप हो जाएगा बोलो फिर या यू यू यू हो या क्या, यूहु। यूहु। क्या सुत्र लग गया झेर झेर जूस लिंक झी के जूस होता है ना या के सकार लोप हो जाएगा यू फिर क्या सुत्र लग गया उससे पद आंता क्या रो बनेगा श्रेणु यू हो बोली बोलो श्रेणु या किसने फिर बोलो, पहला रूप क्या मना एक रूप ना श्रीनु आगे श्रीनु या था आगे क्या बना? याई हो को बोलते हैं क्या बोले प्रथम पुष्प श्रेणु याद सब बोलो असल में दाँत तो शुरू है शुरू श्री चलाकेगा सूत्र हाँ तो शुरू है या तीत स्को समय लोप हो जाएगा शुरू के उकार को दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र अक्र साधा तीर्घ तो शु याद बनेगा क्या बनेगा बोलो लुंग लकार में श्री लुंगी छिले सिच सी क्या सूचना है सार्वत आर्धा प्राप्त है, है। निषेध किस सूत्र से होगा ईट नहीं होगा के उकार छुण कि सूत्र से होगा गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है ना नहीं प्रश्न का उत्तर तो गुण प्राप्त नहीं किसे प्रत्यय है हाँ उसका निषेध किसे होगा निषेध नहीं होता है उसके बाद होता उसका कौन सूत्र शिष्य वृद्धि को वृद्धि होने से क्या होगा अश्रव आदेश प्रत्येक लग जाएगा और अस्तिष्च प्रत्य होगा अश्र उत क्या मानेगा तामे क्या मानेगा अश्र बोलो अभी असर उसे में क्या सूचना लगा जी को जूस हुआ और जूस होने के बाद क्या सोच लगेगा उसे पता नहीं तो नहीं लगता है उसे पता नहीं क्या लेगा बोलो अश्रु अश्रीफ में क्या रूप बनेगा तो गुण होता है किस से? लूंग का रूप बोलो रुको रुको रुको लूंग लकान में पूछ रहा हूं अश्र क्या लीट लोलोसराव गया हम्म कल क्या धातु तो हुआ था क्या धातु तो कल कौटिले ये सूत्र और ग्ली हर हर्ष की क्या हुआ है हाँ वो सूत्र लिखो जितने कर लगे और आ, हरे और ग्लई हाँ ग्लई हृरे में जो सूत्र नया सूत्र आए लिख दो तो। जिनको सूत्र याद नहीं एक रूप अलग प्रथम विषय को जन दस प्रकार का एक एक रूप ग्लई ग्लई धातु काुरी कौटिल्य का रूप अलेगो देखा देखा दे आपका कहाँ जाता है नोट किसको देखा है या? लिखा नहीं देखा है किसको है? क्या बोलते हो हाँ बोला अच्छी तरह से बोलो देखा ग्ले हर्षक छः क्या एक एक रूप लिख कर दिखाओ जल्दी ग्ले हर्षक छः क्या एक लकार प्रथम पर कोजन क्वेश्चन सब के ओ पूर्ण मदसने